नमस्कार आप सुन रहे कॉम्पिटिशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही अच्छी बात हो रही है कि दिवाली के उपलक्ष में एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम सिंगिंग कॉम्पिटिशन का आयोजन ब्रह्मा कुमारी ज्ञानदीप के द्वारा हो रहा है तो इस विशेष सिंगिंग कॉम्पिटिशन में हमारे यहाँ लोकल आबरोड के बच्चे और कुछ वीकेस भी, भी जुड़ने वाले हैं तो सभी का ऑडिशन हम लोग सुनेंगे और सबसे पहले हमारे बीच में तनुश्री है जिनसे हम बातें करेंगे तनुश्री आपका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद अपने बारे में बताइए मेरा नाम तनुष्री अधिकारी है वेस्ट बंगाल के हूँ और अभी आबू रोड में रहती हूँ गाना थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर लेती हूँ मैं बहुत छोटी थी तभी गाने का शौक था मुझे और मैं गाना भी गाती थी पर बीच में, में मेरा छूट गया बड़ाई के कारण फिर से मैं शुरुआत किया हूँ पर अभी थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस हो रहा है ओके तनुष्री बहुत बहुत स्वागत है सिंगिंग कॉम्पिटिशन तेरंगे में और मैं चाहूंगा कि आपका पसंदीदा गाना हम सभी को सुनाइए दिल है छोटा सा छोटी सी आशा मस्त भर मन के भोली सी आशा चांद तारों को छूने की आशा आसमानों में उड़ने की आशा दिल है छोटा सा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 लगता ऐसे फूल बगिया में महके है जैसे बादलों की में और चुने रे झूम जाऊ में वन के बाबरे या अपने छोटे में बादलों दुनिया लह छोटा सा छोटी सी आशा थैंक यू ओके तनुश्री बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ आपकी आवाज सभी को पसंद आए और आप आगे भी बढ़े इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको ऑल दी बेस्ट आप सुन रहे हैं रेडियो नाइन्टी पॉइंट फोर एफ पर तरंग सिंगिंग कॉम्पिटिशन आइए आगे, आगे बढ़ते हैं नमस्कार रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ तरंग सिंगिंग कॉम्पिटिशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही अच्छा लग रहा है तरंग इस सिंगिंग कंपटीशन में यहाँ के लोकल लोग भी जुड़ रहे हैं और ब्रह्म कुमारी के कुछ बच्चे भी जुड़ेंगे तो आइए इस सिंगिंग कंपटीशन में अभी हमने तनुश्री को सुना और उसके बाद अभी अंजना गौड़ हमारे साथ हैं अंजना गौड़ पैसे से एक टीचर है गवर्नमेंट सर्वेंट है और गाने का भी बहुत शौक है उनका तो आइए उनसे सुनते हैं उनके बारे में अंजना गौड़ आपका बहुत बहुत स्वागत है और अपने बारे में बताइए थैंक यू मैं यहीं मानपुर ज्ञानदीप के पास में रहती हूँ और मैं राजकीय माध्यमिक विद्यालय आमथला में टीचर हूं। पहले भी गा चुकी हूं कंपटीशन में और इसमें गाना चाहती हूं। ओके okay, अंजना जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और मैं चाहूंगा कि एक पसंदीदा जो गीत है आपका वो हमें सुनाइए मैं एक भजन सुना रही हूं। सासों का क्या भरोसा सासों का क्या भरोसा रुक जाए कब कहाँ पे सांसों का क्या भरोसा रुक जाए कब कहाँ पे प्रभु का तू नाम जप ले यही आस राया सासों का क्या भरोसा हस कभी किसी पर न सता कभी किसी को मत हस कभी किसी पर न सता कभी किसी को ना जान निकल को तेरा क्या हाल हो यहाँ पे ना जान निकल को तेरा क्या हाल हो यहाँ पे सासों का क्या भरोसा कर कर मैं इतना हूँ चा के बोल दिया को छूले इज्जत नाम तेरा आ जाए हर हरिजुब पर इज्जत नाम तेरा आ जाए हरिजुबा क्या Thank you. Okay, अंजना बहुत प्यारा सा गीत आपने सुनाया भजन आशा करता हूँ आपकी आवाज सभी को पसंद आए और आगे बढ़ते रहे बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया एंड ऑल दी बेस्ट नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइनटी तरंग सिंगिंग कंपटीशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और यहाँ के जो मानपुर में विशेष रूप से ब्रह्मा कुमारी सेंटर है वहाँ पर हम लोग इस कंपटीशन का आयोजन कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर सभी लोग जो आसपास के इलाके में रहते हैं वो लोग इस कंपटीशन में भाग ले रहे हैं और अभी हमारे बीच आकाश पांडे हैं और वो भी आपसे रूबरू होंगे आकाश पांडे अपने बारे में बताइए मेरा नाम तो भाई जी ने बता ही दिया है आकाश पांडे वैसे मैं हूँ रहने वाला यूपी का हूँ बाकी तेरह साल से यहाँ आपू रोड में रह रहा हूँ जबकि मैं तेरह साल का ही हूँ माने बचपन से यहीं पर रह रहा हूँ मेरा जन्म हुआ था जमशेदपुर में और उसके एक महीने बाद से ही मैं फिर यहाँ पे रह रहा हूँ यहाँ अपने ब्रह्मा में मैं काफ़ी हमारे वरिष्ठ भाई जी हैं जैसे भानु भाई जी उन सबको गाते हुए देखता था तो मेरा भी मन करता था कुछ गाने का उसी का सोचते सोचते पहले तो छोटा था गाना तो चल जाता था अच्छा अच्छा बुरा लेकिन उसके बाद कुछ सुर और लय का पता चला हमारे म्यूज़िक टीचर भी हैं जिन्होंने इसके बारे में मुझे और भी सारी गाइडेंस दी और ताकि मैं आगे बढ़ सका तो अभी मैं आपके सामने एक गाना सुनाने वाला हूँ यारियन पिक्चर का गाना है और गाने के बोल हैं अल्लाह वारिया। अपने रूठे पर आए रूठे यार रूठे ना, ख्वाब टूटे वादे टूटे दिल टूटे न रूठे तो खुदा भी रूठे सात छूटे ना रूठे तो खुदा भी रूठे सात छूटे ना हो अल्लाह रे हो मैं तो आ रया के टूटी आरियाँ मिला दे ओए अल्लाह आ हो मैं तो आ के टूटी यारिया मिला दे उड़ते पतंगों में होली वाले रंगों में झूमेंगे फिर से दोनों यार वापस तो आ जाया सिरे से लगा जाया दोनों हुए हैं रास्ता अपने रूठे पर आए रूठे यार रूठे ना खाब टूटे वादे टूटे दिल ये टूटे ना रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना, ना। नमस्कार आप, आप सुन रहे रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर एफ तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन का आप सुन रहे हैं और आकाश बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा आपने सुना है और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको ऑल दी बेस्ट आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस तरंग सिंगिंग कंपटीशन में हम लोग यहाँ के लोकल जो लोग हैं उनको जोड़ रहे हैं और वो अपनी सिंगिंग प्रतिभा को हमारे बीच में अपने गाने के माध्यम से सुना रहे हैं और हम उसको सुनकर उनकी प्रतिभा को जान पा रहे हैं तो ये अभी हमारे साथ कमल जी हैं कमल जी यहाँ पर लोकल रहते हैं और वो भी गाना चाहते हैं तो आपका भी स्वागत है कमल जी आप अपने बारे में बताइए आप क्या करते हैं ओम शांति में रहने वाला हूँ और सुबह तो यहाँ पे सेवा देता हूँ सुबह और दोपहर शाम दोपहर नौ बजे से इलाहाबाद बैंक में सर्विस करने जाता हूँ शाम को वापस यहाँ पे आ जाता हूँ अच्छा। ओके कमल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और मैं चाहूँगा कि जो पसंदीदा गाना है आपका खुद का वो एक मुकड़ा एक अंतरा सुनाइए सुनाइएन बदलाई जाए हो बाबा नारंग मां मन बुद्धि दिव्यताय हो बाबा नारंग मां अस्मिता जाय भाव घणो उबराय अस्मिता जाय भाव घणो उबराय तन मन ना ताप जाय हो बाबा रंग मां तन मन ना ताप जाए हो बाबा ना मां जीवन बदलाई जाए हो बाबा ना मां तेजस्वी ताप माय लाचारी विसराय जस्वी तापमला चार विसराय दीन तात तो दूर थाय हो बाबा रंग में दीन तात तो दूर थाय हो बाबा रंग में जीवन बदलाई जाय हो बाबा रंग में बालिसता विसराय बूढ़ा पो दूर थाय बालिसता विसराय बोला पोधर थाय योवन रहू सदाय हो बाबा रंग में जीवन बदलाई जाय हो बाबा नारंग म जीवनी पिशान जग केरी जान जीवनी पिशान जग केरी जान जग जान जान जीवनी जगदीश पोल खाय हो बाबा नारंग मा जग म जगदीश खाय हो बाबा नारंग मा जीवन बदलाई जाय हो बाबा नारंग मा गीतानुगान थाय पान थाय गीतानुगान थाय थकृति पान थाय कृष्ण नु काम थाय हो बाबा नारंग मा जीवन बदलाई जाए हो बाबा रंग में दानव मटी जवाय मानव बनी जवाय दानव मटी जवाय मानव बनी जवाय माधवती प्यार थाय हो बाबा रंग में जीवन बदलाई जाए हो बाबा न मा दर्शन दादा न योगेश्वर ओर खाए दर्शन दादा न था ये योगेश्वर ओर काय जीवन धन दन धन्य था हो बाबा न रंग माँ जीवन बदलाई जाय हो बाबा नंग मां मन बुद्धि दिव्य था यो वो बाबा नारंगमा ओके okay, कमल जी बहुत ही प्यारा सा भजन आपने सुनाया है बहुत ही अच्छा लगा थैंक यू सो मच एंड ऑल दी बेस्ट नमस्कार आप सुंदर रेडी मधुबन नाइन एफएम तरंग सिंगिंग कंपटीशन में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और अभी हमने कमल जी को सुना जिन्होंने एक बहुत ही प्यारा सा भजन सुनाया है आइए इस सिलसिले को जारी करते हैं आगे बढ़ते हैं और अनु हमारे साथ हैं अनु जी जिनको हम लोग अनु बोलते हैं प्यार से उनका नाम अश्विनी है और वो भी हमारे इस सिंगिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आइए उनको सुनते हैं उनसे जानते हैं उनके बारे में अनुजी आप अपने बारे में बताइए नमस्कार ओम शांति मेरा नाम ब्रह्मा कुमारी अनु है और मैं 10 साल से इस ब्रह्मा कुमारी संस्था में समर्पित रूप से सेवाएँ दे रही हूं और मैं आप सभी को परमपिता की याद दिलाने वाला एक गीत सुनाना चाहती हूं जो हमें याद दिलाता है कि हमारे जिंदगी का सच्चा पालनहार स्वयं भगवान शिव ही है और वही हमारा तारनहार भी है ओ पालन हारे, निर्गुण न्या हो hmm. पालन hmm. हे oh, निर्गुण रे तुम रेप हमरा कौन नाही ही। तुम रे बिन हमरा कौन नहीं हमरे उलझन सुलझाओ भगवन तुम रे बिन हमरा कौन नहीं तुम्ही हम का हो संभाले तुम ही हमरे रखवाले वाले बिन हमरा कौन नहीं तुम बिन हमरा कौन नहीं चंदा में तुम्ही तो भरे हो चांद सूरज में उचाला तुम्ही से ये गगन है मगन तुम्ही ने दिए हो ये सितारे भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे हो पालन हे निर्गुण और न्यारे तुम रे हमरा कौन नहीं हमर उल्सन सुलझाओ भगवन तुम रे हमरा कौन नहीं हो पालन हे निरकुन न्यारे रे पिन हमरा कौन नहीं मेरे कौन नहीं ओके बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सबक गीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ आप इसी तरह आगे बढ़े और कंपटीशन में आगे बढ़ते रहें तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है तरंग सिंगिंग कंपटीशन में आपने बहुत सारे लोगों को सुना और आशा करता हूँ आपको भी बहुत अच्छा लग रहा है इसी तरह हम लोग और भी लोगों को सुनेंगे इस ऑडिशन में ओपन राउंड का फिर उसके बाद फिनाली को भी हम लोग सुनेंगे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 रंग सिंगिंग कंपटीशन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है जी ने बहुत ही अच्छा गीत सुनाया है अभी विपुल जैन हमारे साथ हैं विपुल आपका बहुत बहुत स्वागत है सिंगिंग कंपटीशन में और अपने बारे में बताइए आप क्या करते हैं हाँ मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ बीएड का स्टूडेंट हूँ बीएड प्रथम वर्ष और अभी ऑडिशन के लिए आया हूँ प्रफुल ओपन राउंड में आपको अपना पसंदीदा गाना सुनाना है तो आप अपना पसंदीदा गाना हमें सुनाइए एक अच्छा सा गाना है हमारे जैन धर्म से तो मैं गाना सुनाता हूँ यह हि पावन भूमि यहाँ बार बार आना यह हे पावन भूमि यहाँ बार बार आना प्रभु वीर के चरणों में आकर के झुक जाना प्रभु वीर के चरणों में आकर के झुक जाना यह पावन भूमि यहाँ बार बार आना तेरे मास्त के मोकट है तेरे कानों में कुंडल हैं तेरे मास्त के मोकट ही तेरे कानों में कुंडल हैं तू तुणा सागर ही मुझे पर करुणा करना यही पावन भूमि यहाँ बार बार आना यही पावन भूमि यहाँ बार बार आना तू जीवन स्वामी है तू अंतर है तू जीवन स्वामी है तू अंतरियामी निरी नैया डूब रही नैया कोतिरा लेना यही पावन भूमि यहाँ बारी बारी आना यही पावन भूमि यहाँ बारे बारे आना तेरा तीरथ सुन्दर है तो प्राणों से प्यारा है तेरा तीरथ सुंदर है तो प्राणों से प्यारा है मेरी विनती सुन लेना बेड़ा पार लगा देना मेरी विनती सुन लेना बेड़ा पार लगा देना यह पावन भूमि यहाँ बार बार आना आदिनाथ के चरणों में आकर के झुक जाना प्रभु वीर के चरणों में आकर के झुक जाना यह पावन भूमि यहाँ बार बहर आना धन्यवाद ओके okay, प्रफुल्ल जैन बहुत ही प्यारा सा भक्ति गीत आपने सुनाए जैन धर्म का अच्छा लगा मैं थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट आप सुन रहे हैं रेडी मोट वन नाइन पॉइंटिंग ओपन राउंड ऑडिशन नमस्कार स्वागत है और बहुत ये अच्छी अच्छी आवाजे अच्छी आप तक पहुंच रही है आशा करता हूँ आप सभी इस कार्यक्रम को एंजॉय कर रहे हैं और अभी हमारे बीच में प्रफुल्ल जैन के बाद मिलिंद साहब आ रहे हैं मिलिंद जी हमारे बीच में परफॉर्म करेंगे तो सबसे पहले मैं उनका स्वागत करता हूं वेलकम और मैं चाहूंगा की मिलिंद अपने बारे में बताइए आ, मैं यहीं पे रहता हूँ तलेटी में आबू रोड में और मेरा एक बिजनेस है छोटा मोटा जो कपड़े का बिजनेस है और सिंगिंग में रुचि है आ, जब भी समय मिलता है करता हूँ समय निकाल के भी करता हूँ ओके मेरे बहुत बहुत स्वागत है आपका तरंग सिंगिंग कंपटीशन में और मैं, मैं चाहूँगा कि एक पसंदीदा गाना आपका हमें सुनाइए मैं सुनाऊँगा छू मेरे मन को किया तुमने क्या इशारा मेरे मन को किया तूने क्या इशारा छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा बदलाए मौसम लग प्यारा जग सारा छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा तू जो कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाओ तेरे लिए मैं गाऊ गीत तेरे बोलो पे लिखता चला जाऊ लिखता चला जाओ मेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा आजा तेरा चलिए प्यार से मैं भर दूँ प्यार से मैं भर दू, दू खुशियाँ जहाँ भर की तुझको नजर कर दूँ, तुझको नजर कर दूँ, तू ही मेरा जीवन तू ही जीने का सहारा छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा बदलाए मौसम लगे प्यारा जग सारा छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा hmm. ओके okay, मिलिंद भाई बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा संगीत आपने किशोरदार का सुनाया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है थैंक यू सो मच चलिए ऑल द बेस्ट आपको आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम फोर एफ एम सुनते रहो मुस्कुर आते रहो नमस्कार आप तरंग सिंगिंग कॉम्पिटिशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तरंग सिंगिंग कॉम्पिटिशन का ओपन राउंड का ऑडिशन हो रहा है अभी हमारे साथ डॉक्टर वसुधा है जिनसे हम बातें करेंगे डॉक्टर वसुधा आपका बहुत बहुत स्वागत है सिंगिंग कॉम्पिटिशन में आप अपने बारे में बताइए मैं चालीस साल से ईश्वरीय सेवा में हूँ छः साल से यहाँ शिवमणि होम जो खुला है वहाँ यज्ञ की अनुभव गाथा किताब लिखने की सेवा निर्वर भाई के आदेश से ली है और चूँकि अकेला रूम रहना है इसलिए वहाँ शिवमणि में रहती हूँ वैसे मैं यज्ञ की ही सेवा करती हूँ और गाने का एक मेरा खुद का हॉबी है इसलिए गाती हूँ वैसे कोई आई एम नॉट ए सिंगर सो ये एक शौक की वजह से शौक डेवलप किया है वैसे कुछ नहीं ओके डॉक्टर वसुधा बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आप ब्रह्मा कुमारीश्वरी विश्वविद्यालय की सेवा करते हैं शिवमनी होम में रहते हैं तो आइए आगे, आगे बढ़ते हुए मैं कहूंगा कि आपका जो पसंदीदा गाना है जो आप बहुत समय सुनना पसंद करते हैं गुनगुनाना पसंद करते हैं ऐसा कोई एक गीत आप इस ओपन ऑडिशन में सुनाइए ये एक बहुत पुरानी पिक्चर का गीत है बता दो मुसाफिर सितारों से आगे ये कैसा जहां है ख्यालों की मंजिल ये ख्वाबों की महफिल समझ में ना आए ये दुनिया कहा है ओके okay, डॉक्टर वसुधा बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा संगीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ आपकी आवाज सभी को पसंद आया और आप आगे बढ़े थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक नमस्कार आप FM, आप एफएम तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और ओपन राउंड का ऑडिशन चल रहा है अभी मनीषा हमारे बीच में है मनीषा आपका बहुत बहुत स्वागत है इस ओपन ऑडिशन में और मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में बताइए शांति मेरा नाम मनीषा है मैं क्लास सिक्स में पढ़ती हूँ मैं राज्य के कलोनी में ओके okay, मनीषा बहुत बहुत स्वागत है आपका ओपन राउंड के इस ऑडिशन में तरंग सिंगिंग कंपटीशन में तो आपका खूबसूरत गाना जो आपको अच्छा लगता है उस गाने को थोड़ा सा सुनाइए। धूप में कभी कर, लहरों में कभी ना पन धूप में कभी छाओ पन कर, लहरों में कभी नाउ बन कर जब लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ जब लड़खड़ाए कदम थामा है हाँ मेरे बाबा हैं साथ मेरे बाबा हैं साथ मेरे बाबा हैं साथ मेरे बाबा हैं साथ जब छाने लगे ये अंधेरा मेरे संग संग चले जो सवेरा जब छाने लगे ये अंधेरा मेरे संग संग चले जो सवेरा हर लम्बा दीप बन के चले में भी मेरे संग संग चले अब जो लगता है जन्नत बनी ख़यामत मेरे बाबा है साथ मेरे बाबा है साथ धन्यवाद ओके मनीषा बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा संगीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ आपकी आवाज़ सबको पसंद आ जाए और आप आगे बढ़े आप सुना है रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहो मुस्करते रहो ओपन डाउन का ऑडिशन चल रहा है और आइए आगे बढ़ते हैं तरंग डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बहुत ही अच्छा लग रहा है सभी बच्चे जो है यहाँ पर ज्ञानदीप के कुछ विशेष विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कुछ लोकल पब्लिक भी यहाँ पर आ रहे हैं इस सिंगिंग कॉम्पिटिशन में तो अभी आदित्य हमारे साथ है आदित्य आपका बहुत बहुत स्वागत है और अपने बारे में बताइए मेरा नाम आदित्य है मैं सेवंथ क्लास में पढ़ता हूँ जॉन स्कूल में ओके okay, आदित्य आप एक बहुत ही खूबसूरत गीत जो आपको अच्छा लगता है उसको गुनगुनाइए जीना जीना जीना जी नुला तेरे चून रिया लहराई जीना जीना ने उड़ा गुलाल माही तेरी चून रिया लहराई रंग तेरी प्रीत का रंग तेरी रीत का रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई रंग तेरे प्रीत का रंग तेरी रीत का माई तेरी चून लहराई जब जब मुझ पे है उठा सवाल माई तेरी चून लहराई जीना जीना रे उड़ा गुलाल माय तेरी चून ओके आदित्य okay, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा संगीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ आपकी आवाज़ सभी को पसंद आए ऑल द बेस्ट आप सुन रहे हैं रेडियो फोर 90.4 एफएम तरंग सिंगिंग कंपटीशन सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार प्रिया हमारे साथ है आइए प्रिया को सुनेंगे अभी प्रिया आप अपने बारे में बताइए मेरा नाम प्रिया है मैं कक्षा सेवन में पढ़ती हूँ स्कूल ओके okay, प्रिया आप एक गीत सुनाइए। पति झर था मेरा तन मन तूने किया सावन अब धन तो क्या पूरा जीवन कर दू तुझे अरपन सिखाया तूने जीना जीना कैसे जीना सिखाया तूने जीना मुझे भगवन न अब कहीं जाना जाना कहीं जाना नब कहीं जाना मुझे भगवन जो साथ ना कभी छोड़े वो मिला है अब साजन तेरी प्रीत से करूं मैं भी परमात्म पद तुझे माना माना कैसे माना, माना मेरा प्रीतम धन्यवाद ओके okay, प्रिया बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत शुक्रिया आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट तरंग सिंगिंग कंपटीशन आइए आगे, आगे बढ़ते हैं कंचन हमारे बीच में है ओपन ऑडिशन में वो भी अपना परफॉर्मेंस हमें सुनाएगी तो कंचन आपका बहुत बहुत स्वागत है और अपने बारे में बताइए शांति मेरा नाम कंचन है मैं कक्षा सेवंथ में पढ़ती हूँ कंचन ओपन ऑडिशन में आप अपना खूबसूरत गीत जो आपको अच्छा लगता है उसको सुनाइए तेरे प्यार ने बाबा हमको जीना सिखा दिया तेरे प्यार ने बाबा हमको जीना सिखा दिया उंगली पकड़ के जीवन पथ पे उंगली पकड़ के जीवन पथ पे चलना सिखा दिया तेरे प्यार ने बाबा हमको जीना सिखा दिया तेरे प्यार ने बाबा हमको जीना सिखा दिया ओके okay, कंचन बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप सुन रहे हैं रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर तरंग सिंगिंग कंपटीशन सुनते रहो मस्कर रहो नमस्कार आप सुन रहे मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ एम तरंगिंग में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है ओपन ऑडिशन आप सुन रहे हैं मानपुर ज्ञानदीप ब्रह्म सेंटर के माध्यम से इसका आयोजन हो रहा है यहाँ पर जो विद्यार्थी आते हैं वो और लोकल लोग जुड़ रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है अभी हमारे साथ मेघना है मेघना आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूंगा की आप अपने बारे में बताइए ओम शांति मेरा नाम मेघना बावसर है मैं अहमदाबाद से हूँ मैं हाउ एक हाउसवाइफ हूँ और मैं एक देशभक्ति का गीत आपको सुनाने जा रही हूँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा वो भारत देश है मेरा वो भारत देश है मेरा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 वो भारत देश है मेरा जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती जय, भारती। जय, भारती। जय धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला जपते प्रभु नाम की माला हरि ओ हरि ओ हरि ओ हरि ओ ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक एक बाला राधाइक इकबाला जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना पहरा वो भारत देश है मेरा वो भारत देश है मीरा जहाँ गंगा जमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए कावेरी बहती जाए जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब, पश्चिम को अमृत पिलवाए ये अमृत पिलवाए कही जल फल और फूल उगाए केसर कहीं बिखेरा वो भारत देश है मेरा वो भारत देश है मेरा बेलों की इस धरती के त्योहार भी है अलबेले कहीं की दिवाली की जगमग है होली के कहीं मेले होली के कहीं मेले जहा रंग रंग और हसी खुशी का चारों ओर है गेरा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 ओके okay, मेघना जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा देशभक्त गीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ आपकी आवाज़ सभी को पसंद आए और आप आगे बढ़े बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट आप सुना है रेडियो मोट 90.4 नाइनटी तरंग सिंगिंग कंपटीशन और अभी हमारे बीच में देवमाल्य जी हैं जिनसे हम बातें करेंगे आप सभी की तरफ से देवमाल्य जी का बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार मेरा नाम देवमाल्य बनर्जी है मैं ग्लोबल हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ अभी मैं गीत सुनाना चाहता हूँ जिसके बोले आ चल के तुझे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 आशा कस वेरा जागे सूरज की पहली किरण से आशा कस वेरा जागे चंदा की किरण से धुलकर घनघोर घन घोर भागे चंदा की किरण से धुल कर घनघोर अंधेरा भागे कहीं धूप खिले कहीं छाँव मिले एक लंबी डगर न खिले जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो बस प्यार ही प्यार पले एक ऐसे ओके okay, देवमाल्य जी बहुत ही प्यारा सा आपने सुनाया है आशा करता हूँ आपकी आवाज सभी को पसंद आए और आगे आप क्वालिफाई करें एंड थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट तरंग सिंगिंग कंपटीशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और अभी देवमाल्य जी को हमने सुना और हमारे साथ अभी घनश्याम भाई है घनश्याम भाई को सुनेंगे तो घनश्याम भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है तरंग सिंगिंग कंपटीशन में और आप अपने बारे में बताइए मैं इंदिरा कुलमी में रहता हूं घनश्याम जी मेरा नाम है और मैं भक्ति मार्ग का पहले भूत भजन गाया करता था उस भजन को सुनाने जा रहा हूं आप सभी को ले, अच्छा अच्छा लगेगा आप सभी को अच्छा लगे इसलिए मैं इस भजन को आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ तूने अजब बना भगवान खिला नो रे माटी को तीन अजब बना भगवान खिलो नो रे माटी को माटी को रे माटी को रे माटी को तीन अजब बनायो भगवान खिलो नो माटी को फेरे दिये चले दर्शन करी ले फेरे दिये चले तीरथ करी ले हाथ दिया रे करदान दान नू रे माटी को तिन अजब बनायो भगवान खिलो न माटी को तेन अजब बना भगवान खिलो नू रे माटी को दांत दियारे तूने मुखड़ि शोभा दांत दियारे तूने मुखड़ारी शोभा कान दियारे सुन ज्ञान खिलो नो माटी को तेने अजब बनाओ भगवान खिलो नो माटी को माटी को माटी को तूने माटी को तूने भगवान रे को ओके okay, घनश्याम जी बहुत ही प्यारा सा भक्ति गीत आपने सुना है आशा करता हूँ आपकी आवाज सभी को पसंद आए आप सुने रेडियो बन 90.4 एफएम पर तरंग सिंगिंग कंपटीशन घनश्याम जी आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं ऑल द बेस्ट नमस्कार आप सुंदर रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर एफ अभी आपने घनश्याम दास को सुना और आइए आगे बढ़ते हैं तरंग सिंगिंग कंपटीशन में अभी अरुणा जी हमारे साथ हैं अरुणा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है तरंग सिंगिंग कंपटीशन में और मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में बताइए ओम शांति मेरा नाम अरुणा है और बेसिकली आई एम फ्रॉम पंजाब और अभी ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं थर्टीन ईयर्स हो चुके हैं और हम यहीं पर रहते हैं ब्रह्मा कुमारी कैंपस के बाहर और बचपन से ही मुझे सिंगिंग मेरी बहुत मेरी हॉबी रही है मीन्स ऑलवेज मुझे सिंगिंग करना पसंद है और सुनना भी बहुत पसंद है और करना भी मुझे सिंगिंग बहुत पसंद है ओके okay, अरुणा बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आपको गाना गाना बहुत अच्छा लगता है बचपन से ही आपका शौक रहा है तो आइए ओपन राउंड के इस ऑडिशन में आपका शौक़ पूरा हो जाएगा और हमें भी अच्छा लगेगा मैं चाहूँगा कि एक खूबसूरत गीत जो आपको पसंद आता है वो गाना मुकड़ा और अंतरा सुनाइए लग जा गले कि फिर हसीरात हो न हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो लग जागले हमको मिले घड़ियाँ नसीब से जी भर के देख लीजिए हमको करीब से फिर आपके नसीब में ये बात हो ना हो शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो ना हो लग जागले से हे पास कि हम नहीं आएंगे बारे बार आँखों से फिर ये प्यार की बरसात हो ना हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो लग जा गले से ओके okay, अरुणा जी बात ही प्यारा सा ओल्ड मेलोडी में से एक बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ आपकी आवाज सभी को पसंद आए आइए आगे बढ़ते हैं आप सुनाए हैं रीडमोड मोल वन नाइनटी पॉइंट अरुणा जी बहुत बहुत धन्यवाद ऑल द बेस्ट थैंक यू नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम तरंग सिंगिंग कंपटीशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि अलग अलग वॉइस आप सुन रहे हैं आप सभी इसको एंजॉय कर रहे होंगे रेडियो मधुबन पर तो आइए आगे बढ़ते हैं मृदु हमारे साथ है और मैं चाहूँगा कि मृदु आप अपने बारे में बताइए मेरा नाम मृदु है मैं नाइन्थ क्लास में पढ़ती हूँ यहीं पर रहती हूँ और जब से मैं एक साल की थी तब से मैं यहाँ पर आ गई हूँ बाबा के घर में Okay, बहुत -बहुत आपका तरंग में। और मैं कि जो गाना आपको बहुत अच्छा लगता है उसे परफॉर्म कीजिए सामने कल होगा नहीं तुझको देखे बिन में मरना जाऊ कहीं तुझको भूल जाऊ कैसे माने नाम कैसे तू बता रुके ना रुके हैं नैना तेरी और है नहीं तो रहना माही रुके ना रुके हैं नैना Okay, मृदु बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपकी आवाज़ सभी को पसंद आ जाए ऐसी शुभकामना करते हैं ऑल द बेस्ट आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कराते रहो नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम फोर आइए तरंग सिंगिंग कंपटीशन में अभी हम रत्ना जी को सुनेंगे रत्ना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका पसंदीदा गीत हमें सुनाइए नमस्कार मैं गाना सुनाना चाहती हूँ सभी का सभी का गाना सुनकर मुझे भी ये गाने का इच्छा हुई इसी वजह से मैं गाना गाना चाहती हूँ बंदे मातरम बंदे मातरम Shitalam, shashe shaimala. सुमधुर भाषणीम सुहासनीम सुमधुर भाषि सुखदंग बरदा मातरम वंदे ओके okay, रत्ना जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यार सा गीत आपने सुनाया थैंक यू सो मच आप सुनाए हैं रेडियो मोट वन नाइन पॉइंट रहो एफ एम सुनते रहोरा